देवी भागवत नवम स्कंध विष्णु पत्नी लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना भगवान श्री हरि बोले लक्ष्म लक्ष्मी शुभे तो अपने कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना वही तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा तुम उसकी पत्नी बन जाना तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी वरान ने अभी अभी तो तुम भारती के साप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो तदनंतर गंगा से कहा गंगे तुम सरस्वती के सापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व नदी बनकर भारतवर्ष में जाना सुकल्पित भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे समुद्र मेरा अंश है मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना इसके बाद सरस्वती से कहा भारती तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपने एक कला से भारतवर्ष में चलो तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामनी बन जाओ यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले जहां अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए कारण इनका स्वभाव परम शांत है ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है ये सत्व स्वरूपा है ये महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती क्षमा मूर्ति सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती है इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार कहने लगे अहो विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियों तीन नौकरों और तीन बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति के विरुद्ध है ये एक जगह रहकर नहीं हो सकते। जिन के के के घर स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष समान व्यवहार करे और अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा और कलह प्रिया हो उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदाई है कारण वहाँ उसे जल स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं ये फल जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं घर पर नहीं मिल सकते अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है किंतु दुष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान क्लेश भोगना पड़ता है वराने पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विश्व ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए यह अनिश्चित है स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है उसके फल का व भागी नहीं हो पाता इस लोक में और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है जो यश और कीर्ति से रहित है उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए एक भार्या वाले को ही चैन नहीं। फिर जिसके अनेक स्त्रियां हों उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है अतएव गंगे तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाए क्योंकि परम सात उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए केवल पद सुरक्षित है जिसकी पत्नी पतिव्रता है वह परम पवित्र सुखी और मुक्त समझा जाता है